कठोप कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के प्रथम मंत्र का विचार कल हो चुका है इस वल्ली का प्रारंभ हुआ है आत्मदर्शन के आगंतुक प्रतिबंध को बताने के लिए प्रथम मंत्र में आगंतुक आत्मदर्शन प्रतिबंधक को बताते हुए श्रुति भगवती ने अनात्मदर्शन यानी कार्य अविद्या अनात्मदर्शन है अध्यास वही कार्य अविद्या है इस कार्य अविद्या रूपी आगंतुक प्रतिबंधक को बताया न्वयमुख से व्यतिरिक मुख ये आगंत और समूल आगंतुक प्रतिबंध बताया आत्मदर्शन का प्रतिबंधक अनात्मदर्शन का उपकरण भी बताया इंद्रियों का स्वाभाविक जो बाह्य प्रवृत्ति है विषय ग्रहण है इसी कारण विषय ग्रहण कर रहा पराकत्व यानी बाह्य प्रवृत्ति बहिर्मुखता तो बहिर्मुख इंद्रिया अनात्मदर्शन की उपकरण है और वह अनात्मदर्शन आत्मदर्शन का प्रतिबंधक है परि स्वयं स्वयंभू तस्मात परांग पश्य इस पूर्वाध से बताया गया अनात्मदर्शन अनुकूल इंद्रियों का स्वभाव है स्वभावतः इंद्रिया अनात्मदर्शन उपयोगी हैं। इसीलिए जीव स्वभावत अनात्मदर्शन ही करता है पराक शब्द से बाह्य पदार्थों को लेना है और बाह्य पदार्थ है अनात्मा आभ्यंतर है आत्मा तो इस प्रकार जब अनात्म दर्शन होगा तो आत्मदर्शन नहीं होगा अध्यस्त सर्पादी का दर्शन होगा तो अधिष्ठान भूता रज्जू का दर्शन प्रतिबद्ध रहेगा अधिष्ठानभूत रज्जु का दर्शन नहीं होगा तो अनात्मदर्शन के कारण अध्यस्त दर्शन के कारण अधिष्ठानभूत आत्मदर्शन नहीं हो रहा है वह अनात्म दर्शन नहीं होगा तो प्रतिबंधक अभाव होने से आत्मदर्शन हो जाएगा अनात्मदर्शन कब नहीं होगा जब इंद्रियां अनात्माभिमुख होगी तो आत्मदर्शन होगा अनात्मदर्शन होगा और अनात्म वस्तुओं से विपरीत तो अंतर्मुख हो जाएगी बाह्य विषयाभिमुख न रह करके अंतर आत्माभिमुख हो जाएगी इंद्रिया तो अनात्मदर्शन नहीं होगा तो अनात्मदर्शन न होने से प्रतिबंध का अभात आत्मदर्शन हो जाएगा इस दृष्टि से प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में ये बताया कश्चि धीर प्रत्येगात्मा चक्षु तो आवृत इस विशेषण से धीर का आवृत्तचु विशेषण देकर के बताया जिस विवेकी ने साधक ने अपने इंद्रियों का स्वभाव बदल दिया बहिर्मुख इंद्रियों का स्वभाव है उसे बदलना है अंतर्मुख करना तो जिस साधक की इंद्रियां अंतर्मुख है अवरुत चक्षु का अर्थ है अवरुत चक्षु साधक का विशेषण है तो जिस साधक का साधक की इंद्रिया बहिर्मुख नहीं अपितु अंतर्मुख है ऐसा साधक अनात्मदर्शन नहीं करेगा अभी अनात्मदर्शन अनुकूल इंद्रिया नहीं रही उसकी आत्मदर्शन अनुकूल तो उस... रूप तो उसके बुद्धि में अनात्मदर्शन रूप प्रतिबंधक नहीं रहेगा क्योंकि तद अनुकूल इंद्रिया नहीं रही तो प्रतिबंधक का अभाव होने से प्रत्येगात्मान क्षत सर्वाभ्यंतर जो आत्मवस्तु है उसको जानता है और उस प्रत्येक आत्मा का दर्शन होने से क्या होगा आत्मदर्शन का फल किस लिए आत्मा इतना प्रयास करके आत्मदर्शन करता है इंद्रियों के स्वभाव को बदलने में बहुत प्रयास करना पड़ता है इतना प्रयास करके अनात्मदर्शन से रहित होकर आत्मदर्शन प्राप्त करता है क्यों तो कहते हैं अमृतत्वीछन तो परम पुरुषार्थ जो अमृतत्व है मोक्ष है उसको चाहता हुआ अपनी अभिलाषा के विषयभूत मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह तो आत्मदर्शन प्राप्त कर लेता है और आत्मदर्शन बिना अनात्मदर्शन को हटाए नहीं होगा और अनात्मदर्शन इंद्रिया बहिर्मुख रहेगी तो होता ही रहेगा इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुख करता है इंद्रियों का स्वभाव बदल देता है ये कस्य धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन से बताया गया अब द्वितीय मंत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकर भगवान् ये अनात्मदर्शनम आत्मदर्शनस्य से प्रतिबंधकारण अविद्या तत्कूल तो ये हैं कथन। कथन कहते हैं पूर्व वाक्य के विस्तृत अर्थ का संक्षेप में कथन व्रत कथन कहलाता है वृत तो कथन कर रहे हैं कि यत स्वाभाविकम पराक एव अनात्मदर्शनम जो स्वाभाविक बाह्य अनात्म वस्तु का दर्शन है वह आत्मदर्शन का आभ्यंतर आत्मदर्शन का प्रतिबंधक है तत् आत्मदर्शन प्रतिबंध कारण प्रतिबंधक का है इसे अविद्या कहते हैं प्रतिबंध कारणम अविद्या अनात्मदर्शन अविद्या तो दो प्रकार की अविद्या हुई एक पूर्ववल्ली में एस सर्वेश भूतेश गूढ़ो आत्मा न प्रकाश गूढ़ शब्द से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या रूप मूल अविद्या बताई थी जो आत्मा का आवरण है असत्वापादक आभाक वो मूल अविद्या और यहाँ पर अनात्मदर्शन को भी बहिर्मुख इंद्रियों से होने वाले शब्दादि विषयों का शब्दादि विषय है अनात्म पदार्थ और उनका ज्ञान ये भी अविद्या है द्वैत दर्शन तो दो अविद्या हो गई वो आ, पहली है मूल अविद्याल अविद्या यानी कार्य अविद्या अध्यास अनात्म दर्शन ये है कार्य विद्या इसलिए कहते हैं यनात्मदर्शनम तो सा अविद्या ऐसा लगाना वो अविद्या है ये आत्मदर्शन की प्रतिबंधक है ऐसा क्यों है आत्मदर्शन की प्रतिबंध कहते इसे अविद्या क्यों कहते हैं अनात्मदर्शन को कहते तो तद प्रतिकूलत्वात्त अविद्या में जो अ है नये का बचा हुआ अ है और नये के कई अर्थ होते हैं उसमें विरोध भी अर्थ होता है तो अविद्या का अर्थ निकलेगा विद्या विरोधी तो तत्प्रतिकूलत्वात्में तत्शब्द का अर्थ है आत्मदर्शन और आत्मदर्शन और प्रतिकूल शब्द का अर्थ है विरोधी तो आत्मदर्शन की विरोधी ये अनात्मदर्शन होने से अविद्या कहलाता है अनात्मदर्शन इसलिए अविद्या कहलाता है कि वह आत्मदर्शन प्रतिकूल है आत्मदर्शन विरोधी है विद्या विरोधी अविद्या अविद्या में अकार है विरोधी इस अभिप्राय से यह कहा कि यानी आत्मदर्शन प्रतिकूल होने के कारण इसे कहा जा रहा है अविद्या, अविद्यात्मदर्शन को और वो विरोधी जब तक रहेगा तब तक आत्मदर्शन होगा नहीं एक तो आगंतुक प्रतिबंध हुआ ये कार्य अविद्या फल अनात्मा देहादि में आत्मबुद्धि तथा तद अनुकूल प्रतिकूल विषयों में इदम बुद्धि होने से क्या होगा तो देहादि के अनुकूल पदार्थों में आसक्ति प्रतिकूल पदार्थों में द्वेष ये हो जाएगा और ये रागद्वेशन आसक्ति तथा द्वेश ये दोनों भी आगंतुक प्रतिबंध है इस कार्य अविद्या के कार्य है विषयाशक्ति वो भी जब तक चित्त में रहेगी आहिक विषयों के प्रति आसक्ति आसक्ति उपलक्षण है द्वेष का भी अनुकूल विषयों में आसक्ति प्रतिकूल विषयों में द्वेष तो चित्त अशुद्ध माना जाएगा अशुद्ध चित्त से आत्मदर्शन नहीं होता तो ये भी एक आगंतुक प्रतिबंध है द्वेष इसे कहा जा रहा है द्वितीय मंत्र से इसलिए द्वितीय मंत्र का अवतरण है कि याच पराक्षु एवं अविद्युपदर्शित्रृष्टा दृष्टेश भोगेशु तृष्णा तो जो पराक्षु यानी बाह्य विषय पराक्ष पराक्षब्द का बाह्य तो पराक्षु शब्द कार्थ है बाह्यषु तो बाह्य पराक्षु विशेषण है भोगेशु का दृष्टा दृष्टादृष्टेशु भोगेशु में भोगेशु एक शब्द में पता है ना भोग शब्द का अर्थ है विषय तो जो दृष्ट विषय अदृष्ट विषय है दृष्ट विषय हैं आहिक इस लोक के अदृष्ट विषय हैं स्वर्ग आदि पारलौकिक और ये दोनों भी बाह्य हैं पराक हैं इसलिए पराक्षु दृष्टादृष्टेशु भोगेशु और ये आहिक पारलौकिक बाह्य भोग स्वतः सिद्ध नहीं है कल्पित हैं इसलिए कहा अविद्या अविद्यादर्शितेशु तो अज्ञान से अधिष्ठान के अज्ञान से यानी प्रत्येक आत्मा के अज्ञान से प्रत्येक आत्मा में कल्पित है बाह्य पदार्थ पराग पदार्थ प्रत्येक रूपी जो अधिष्ठान उसके अज्ञान से उपदर्शित यानी अवस्थित अभिव्यक्त हुए जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प अभिव्यक्त है दिख रहा है ऐसे ही ये सब दिख रहे हैं वो कब तक दिखेंगे बाह्य पदार्थ अध्यस्थ पदार्थ जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा अधिष्ठान का अज्ञान रहेगा इसलिए अधिष्ठान के अज्ञान से अभिव्यक्त जो बाह्य दृष्टादृष्ट द्रिश्ट भोग है और उन भोगेशु में सप्तमी है विषय सप्तमी इसलिए भोग विषयक तृष्णा यह अर्थ निकलेगा भोगेशु तृष्णा यानी भोग विषय नी तृष्णा आहिक पारलौकिक विषय विषयक तृष्णा और तृष्णा को उपलक्षण समझना द्वेष का भी इसलिए द्वेष ये त्रिष्णा शब्द का अर्थ निकले आसक्ति और द्वेष वैर भाव और ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम तो प्रथम मंत्र के द्वारा बताई गई जो कार्य अविद्या रूप आगंतुक प्रतिबंध और इस द्वितीय मंत्र से बताया जाने वाला जो आहिक पारलौकिक विषय विषयक तृष्णा रूपी एक प्रतिबंध है इन दोनों आगंतुक प्रतिबंधों के रहते हुए आत्मदर्शन नहीं होता ये दोनों भी आत्मदर्शन के प्रतिबंधक हैं तो इसलिए कहते हैं कि ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिपद्ध आत्मदर्शना तो इन दोनों प्रतिबंधों के चित्त में विद्यमान होने से प्रतिबद्ध है आत्मदर्शन जिन लोगों का अने अनात्मा शरीरादि का शरीर शरीरादि में आत्मा आत्माभिमान और तत्सबंधी में ईदम ये अध्यास अहम अध्यास मम अध्यास विद्यमान है और फिर मम दो प्रकार के ममास्पद रागास्पद द्वेशास्पद तो उनके विषय में ममास्पद के विषय में और उनका कारणभूत कार्य अध्यास इन दोनों के कारण आत्मदर्शन नहीं हो रहा है जिनको वे हैं ताभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शना अविवेकी पुरुष अविद्यावत पुरुष जिनको कहा जाता है अध्यासभाष्य में तो उनके अंदर विषयाशक्ति रूप प्रतिबंध विद्यमान होता है इसे द्वितीय मंत्र से कहा जा रहा है पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में कहा जा रहा है ये विषयाशक्ति में नहीं होती है किन में विषयाशक्ति होती है ऐसे अन्वयमुख व्यतिरिक्त मुख से विषयाशक्ति को आत्मदर्शन के प्रतिबंधक के रूप में बताया जा रहा है द्वितीय मंत्र से जैसे प्रथम मंत्र से बताया गया अनात्मदर्शन को अन्वयमुख व्यतिरेक मुख से आत्मदर्शन का प्रतिबंधक ऐसे विषय विषयाशक्ति आत्मदर्शन की प्रतिबंधक है इसे अन्वयमुख से भी व्यतिरेक मुख से भी बताने के लिए द्वितीय मंत्र है द्विती मंत्र का उच्चारण कर लें पराच, पराच बाला ते मृत्युंती विततस्य पाश अथ धीरा अमृत विदिव ध्रुव मध्रुवेशन प्राथयते तो बाल और धीर ये दो बताए जा रहे पुरवार्ध में बाल उत्तरार्ध में धीर मुख से विषय तृष्णा को आत्मदर्शन का प्रतिबंध प्रतिबंधक बताने के लिए पूर्वार्थ है और ये विषय तृष्णा जिनके अंदर होती है उन्हें कहा जाता है बाल मूढ़ अल्प प्रज्ञ भाषण में भषकर भगवान बताएंगे अल्प प्रज्ञ अल्प शब्द का अर्थ है अनात्म पदार्थ अन्प है ब्रह्म भूमा और नाल पे सुखम अस्थित जो अनात्म पदार्थ है उसमें सुख नहीं होता यद अल्पम तम विनाशी है ऐसा छादुग् श्रुति ने बताया है तो अल्प शब्द का अर्थ निकलेगा यद अल्पम तन्मर्त्यम इस श्रुति के अनुसार विनाशी पदार्थ विनाशी पदार्थ हैं अहिक पारलौकिक भोग और उन्हीं अहिक पारलौकिक विनाशी पदार्थों का निरंतर अनुकूलत्वन प्रतिकूलत्व रूपेण ग्रहण करती हैं जिनकी प्रज्ञा बुद्धि उन्हें कहा जाएगा अल्प प्रज्ञा अल्पे यानी विनाशीशु प्रज्ञा यानी बुद्धि ये साम ते अल्प प्रज्ञा तो अनात्म पदार्थ में ही विनाशी पदार्थ में ही जिनकी बुद्धि रहती है यानी अनात्म पदार्थ का ही ग्रहण करती हैं उन्हें कहा जाएगा अल्प प्रज्ञा वे हैं बाल अनात्म दर्शन जिनको हो रहा है यानी प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया जो आगंतुक प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक से युक्त जो है उनके अंदर यह दूसरा प्रतिबंधक आ जाता है यदि उस अनात्म दर्शन के उपकरण भूत इंद्रियों का निग्रह नहीं करता है स्वभावतः इंद्रियों को प्रवृत्त होने देता है तो इंद्रिया तो अनुकूलत्व प्रतिकूल दिखाएगी अनात्म शब्दादि विषयों को ही तो अनुकूलत्व रूपे न प्रतीयमान शब्दादि में आसक्ति होगी ये हो गया अनात्मा शब्दादि दर्शन का कार्य उस कार्य को बताया जा रहा है प्रथम प्रतिबंधक के कार्य को विषय तृष्णा होगी ये होगी मूढ़ को अविवेकी को बाल को तो बाला यानी अल्प प्रज्ञा अल्प प्रज्ञा यानी आत्मनात्म विवेक जिनमें नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक शून्य साधन चतुष्ट अंतपाति जो प्रथम साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक वह जिनके अंदर नहीं है अनात्मा स्वर्गादि का जिन्हें आनी बोध नहीं है अपितु अपाम सोमम अमृता अभूम अक्षय वै चातुर्मा याजिना फलम भवती में कही गई है उससे प्रभावित होकर के को, को ये प्रवदन्ति अविपश्चिता तो अविवेकी करते हैं तो वे क्या करते हैं तो पराचह कामान पराचह द्वितीया का बहुवचन है कामान का विशेषण है और काम शब्द का अर्थ है भोग अहिक पारलौकिक भोग काम्यंते कामा ऐसे कर्म अर्थ में काम शब्द की व्युत्पत्ति करने से काम शब्द का अर्थ होता है कामना के विषय तो कामना के विषय होते हैं आहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थ इसलिए कामान का अर्थ है भोग्यान विषयान अरवे कैसे हैं पराच बाह्य हैं तो प्रत्यक्षु एवं भोगेशु आ, पराक्षु एवं भोगेशु प्रत्यक्षु ने पराक्षु एवं भोगेशु भाष्य में जो कारण उनको यहां पर पराचय शब्द से कहा पराक्षु का सप्तमी बहुवचन है वो पराक्षु शब्द द्वितीय बहुवचन बनता है पराच कामान यानी विषयान ओ तो वो विषय दृष्ट अदृष्ट ऐसे दो प्रकार के अधिक पारलौकिक और उन सबको अनुयंती अनुगछति यानी उनसे अन्वित होते हैं आसक्त होते हैं विषयों को चाहते हैं विषय विशे विषयनी तृष्णा से युक्त होते हैं ये अनुयंती का अर्थ निकलेगा तो बाला बाह्या पराचय यानी बाह्यान कामान यानि विषयान आहिकान पारलौकिकान अनुयंती यानी चाहते हैं कौन चाहते हैं तो बाला ही भोग की इच्छा करते हैं और इसके कारण फिर वो होता क्या है तो कहते ते ते भोगे करने वाले अहिकपारलोकिक भोग विषयनी तृष्णा से युक्त हैं चित्त जिनका वे बाल ते शब्द का अर्थ निकलेगा विशम य मृत्यु का विशेषण है वितत मृत्यो वित का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त संसार में कहीं भी जाओ और वहां के निवासी प्राणियों के चित्त में देखो तो ये मृत्यु मिलेगा ही मिलेगा मृत्यु शब्द का अर्थ है विद्या काम कर्म समुदाय यही मारक होने से मृत्यु का हेतु होने से इसे मृत्यु कह करा है अविद्या मूल अविद्या और कार्य अविद्या और त्रिष्णा विषय विषय और तृष्णा से प्रयुक्त कर्म संसार में चौरासी लाख प्रकार के योनि मैं विद्यमान प्राणियों के चित्त में खोज करके देखेंगे यदि तो ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा देहोधारी नहीं मिलेगा जिसके चित्त में स्वरूप विषयक अज्ञान और अविद्या न हो क्या नाम है अध्यास न हो अविद्या और इच्छा ना हो और कर्म ना हो ये है मृत्यु शब्दी तो अविद्या काम कर्म समुदाय का वित्व सर्वत्र व्यापतत्व व्यापकत्व, व्यापक है ऐसा संसार का कोई प्राणी है नहीं जन्म लिया हुआ जिसके अंदर ये न हो रहेंगे इसी के कारण जन्म होता है जन्म लिया है का मतलब ये है धुआं निकल रहा है तो अग्नि है बिना धुआ अग्नि के धुआं निकलता ही नहीं है तो जन्म हुआ है तो निश्चित है कि ये है तो यही वीत तत्व इत है मृत्यु का और ऐसा जो मृत्यु है उसका पाश वीतत मृत्यो पाशम पाश कहते हैं जिससे बंधता है वह ये मृत्यु जिससे बांधता है प्राणी को जिनके चित्त में ये मृत्यु विद्यमान है अविद्या काम कर्म उन्हें जिससे बांधता है वो है पांश तो किससे बांधता है अविद्या काम कर्म आपको विधेय स्थिति में नहीं रहने देंगे और शरीर भाव में नहीं रहने देंगे कार्य एक शरीर छूटा तो दूसरे शरीर में पहुंचा देंगे दूसरा शरीर छूटा तो तीसरे शरीर में पहुंचाएंगे तो यह जो कार्यकरण संघात का संयोग वियोग है इसी को कहा जाता है पाश यानी जन्म मरण ये पाश है मृत्यु का पाश, अविद्या काम कर्म का पाश क्या है जैसे पशुओं को पकड़ने के लिए व्याध के पास पाश होता है ऐसे ये अविद्या काम कर्म रूपी व्याध का जीव रूपी पशु को पकड़ने के लिए पाश है वो जन्म मरण जन्म मरण को ही यहां पर पाश कहा जा रहा है और उसको यंती का मतलब हो जिसके चित्त में बाह्य दृष्टा दृष्ट विषयक तृष्णा रहेगी ये तो मृत्यु है और इसका कारण वो तो अध्यास वो तो भी मृत्यु है विद्या और इन दोनों से प्रयुक्त कर्म और ये रहेंगे तो जन्म मरण अवश्यंभाविया का मतलब ये हुआ आत्मदर्शन के प्रतिबंधक अविद्या तथा तृष्णा का फल है पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम पुनरअि जननी जठरे सयनम ये संसार रूपी फल अनात्मदर्शन आनात्, तथा विषय तृष्णा रूपी आगंतुक प्रतिबंधों का बताया गया मोक्ष से विपरीत है यह तो अनवय मुख से जब तक यह प्रतिबंध रहेगा तब तक संसार में ही बने रहना होगा यह कहा गया <coughs> अव्यत्रिक व्यतिरिक मुख्य यह कहा जा रहा है कि यह प्रतिबंध नहीं है तो आत्मदर्शन होगा और आत्मदर्शन से मुक्ति होगी जन्म मरण नहीं होगा वितत् मृत्यु के पास से मुक्ति मिलेगी ये उत्तरार्थ में बताया जा रहा अथ धीरा अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा अमृतत्व न प्रार्थयन्ते तो धीरा यानी विवेकिन जो विवेकी है उनके विवेक का प्रकार बताया गया तो अध्रुवेशु तो अध्य अध्रुव है अनित्य अधुव अनित्य, तो अधिक अनित्येशु अनित्य है अनात्म पदार्थ कार्यक्रम संघात और इन अनात्म कार्यक्रम संघात में जो ध्रुव है ध्रुव अमृत है वो है पंचकोशों से अभ्यंतर अंतर्यामी परमात्मा अभ्यक्तात्ष पर करके जो कहा गया वह पुरुष आत्मा वह अध्रुव अनित्य कार्यक्रम संघात में अनात्म पदार्थ में उनके अधिष्ठान के रूप में प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है अनात्मा है अध्यस्त और उस अध्यस्त पदार्थों को यहाँ पर अध्रुवेशु शब्द से लेना है तो अनित्य अध्यारोपित अनात्म वस्तुओं के अंदर जो ध्रुव अमृत हैं उनका अधिष्ठान है निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता सत्यान्द्रित मथुनिक मिथुनी कृत्य है न्यास है सत्यान्द्रित का मिथुनीकरण इसमें सत्य भी है और आध भी है आंध्रित को यहाँ पर कहा जा रहा है अध्रुव अधु, शब्द से और अमृत शब्द से कहा जा रहा है सत्य को सत्य है अधिष्ठान तो अध्यस्त पदार्थ तथा उनका अधिष्ठान इन दोनों का परस्पर अध्यास होने से अन्योन अन्युन्य अन्योन्यात्मकताम अन्योन धर्मच अध्य अहम इदम ममेद ये नैसर्गिक व्यवहार हो रहा है ये अविवेकी के दृष्टि में नित्य पदार्थ जो अधिष्ठान सत्य और अंध्रित पदार्थ जो अध्यस्त वस्तु हैं कार्यक्रम संघात आदि इनका विवेक नहीं है और जो धीर होते हैं विवेकी होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का विवेक होता है कि ये अनात्मा जो भी लोकत्रय है और लोकत्रय अंतपाती भोग हैं अधिक पारलौकिक भोग स्वर्ग आदि सब के सब अनित्य हैं और उनका उन्हें सत्ता स्पूर्ति देने वाला आत्मा वह नित्य है ध्रुव नित्य है अमृतत्व का विशेषण एक ध्रुवम दिया है ध्रुवम अध्रुवेशु ऐसा है ना तो ध्रुवम ये अमृतत्व का विशेषण है देवादि को भी अमृत कहा गया है अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, विद्या अमृतमश्नुते इत्यादि में अमृतत्व है अपेक्षित अमृतत्व देवादि भाव की प्राप्ति उन्हें भी अमर कहते हैं ना लेकिन वो है अपेक्षित अमृतत्व इंद्रादि बनना ब्रह्मा बनना ये संसार में जल्दी जल्दी आना नहीं पड़ता स्वर्ग में पहुंचे हुए लोगों को इसलिए देवता बने जो हैं उन्हें भी कहा जाता है कि वे अमृत हो गए अविनाशी हो गए लेकिन वह अपेक्षित अमृतत्व है हिरण्य गर्भ का साहिज्य प्राप्त करना वो भी अपेक्षित अमृत तत्व को प्राप्त करना है हिरण्य बनना और निरपेक्ष अमृत ध्रुव अमृत वो है प्रत्येक आत्मरूप से अवस्थान अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष में से अहंता का व्यावर्तन पूर्वक निर्विशेष ब्रह्म में ही अवस्थित होना मैं के रूप में वह निर्विशेष ब्रह्म निरपेक्ष नित्य है निरपेक्ष अमृतत्व है उसमें सापेक्ष अमृतत्व तो नहीं है वो है ध्रुव अमृतत्व निर्विशेष ब्रह्म भाव तो अध्रुव और वही अधिष्ठान है वो समस्त जगत का अधिष्ठान है और अध्यस्त में अनुसूत है तो अध्यस्त में अनुसूत जो निर्विशेष ब्रह्म भाव रूप ध्रुव अमृत है उसे विदिता यानी निर्धार्य निश्चित करके मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक प्राप्त करके वास्तविक रूप से नित्य एक आत्मा ही है अतो अन्त आर्तम यह श्रुति अतः शब्द से ग्राह्य आत्मा से अन्यत यानि भिन्न अनात्मा को बताती है आ, अनित्य आर्त तो इस प्रकार इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो नित्यानित्य वस्तुएं हैं उनका ये नित्य नित्य एक परमात्मा ही है और अनित्य सारा संसार है और हमें उस ध्रुव नित्य ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होना है ऐसा जिन जिनका निश्चय है उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है धीर शब्द से ये नित्य वस्तु विवेक जिनको हुआ है ठीक ठीक तो ठीक ठीक नित्या नित्य वस्तु विवेक यदि होगा तो फिर अनित्यत्वेन रूपेन निर्धारित जो पदार्थ है तद विषयनी तृष्णा हृदय में नहीं होगी तो पुत्र वित्त और लोक ये भी अनात्म पदार्थ है ये आत्मा तो नहीं है तो ये जो पुत्रेशना वित्तयसना और लोकयसना है यानी साध्य साधन विषयक तृष्णा है ये साध्य साधन रूप से निश्चित जो अनात्म पदार्थ हैं ये अनित्य हैं और उनका अनित्यत्व रूप दोष ठीक से बुद्धि में बैठ जाए तो फिर तद इच्छा नहीं होगी जिन पदार्थों में दोष दर्शन होता है उन पदार्थों का ग्रहण करने के लिए मन को भेजेंगे तब भी मन नहीं जाता उसमें आसक्त नहीं होता जब तक दोष दर्शन नहीं होता गुण का ग्रहण होता है तभी तक उन वस्तुओं के प्रति रोकने पर भी मन बार बार जाता है और जिन वस्तुओं में मन को दोष दिखते हैं उन वस्तुओं में चाह आप भेजना चाहोगे तब भी नहीं जाएगा वहां से हटेगा तो ऐसे नित्यानित्य वस्तु विवेक जिनको हुआ तो पराक काम शब्दित बाह्य जो दृष्टादृष्ट भोग है अधिक पारलौकिक ये सब के सब अनित्य रूपे यदि निर्धारित होंगे उनमें साधन पार तंत्र आदि दोष दर्शन होगा तो तद विषय नी तृष्णा नहीं रहेगी ये नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल बताया जा रहा है अनित्य पदार्थ से वैराग्य और नित्य वस्तु जो आत्मा है परमात्मा है उसे पाने की तीव्र इच्छा रूप मुक्षा जिसमें दोष दर्शन नहीं हो रहा है उसमें आसक्त हो जाएगा उसकी तृष्णा होगी जिसमें दोष दर्शन हो रहा है तद विषय तृष्णा निकल जाएगी तो निर्दोष है निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार ब्रह्म एक है निर्दोष है ऐसा निश्चित होगा ब्रह्म यानी आत्मा तो आत्मा को पाने की इच्छा बढ़ेगी तो ब्रह्म ही तो मोक्ष है ब्रह्म भावच्च मोक्ष कहा है इसलिए मुमुक्षा बढ़ेगी और आहिक पारलौकिक विषय अनित्यत्व रूपेण साधन अधिनत्वादी आधिनत्व, रूप से निश्चित होने से इनमें सब दोष दर्शन होने से तद विषय को तृष्णा नहीं रहेगी और ये तृष्णा जि, जिसके अंदर नहीं है उन्हें आत्मदर्शन होगा जैसे जो आवृत्त चक्षु है उन्हें अनात्मदर्शन रूप प्रतिबंधक नहीं रहेगा उनके अंदर ऐसे विषय तृष्णा कैसी जाएगी तो अध्रुव जो विषय है उनमें विद्यमान जो ध्रुव अमृत है उनका अधिष्ठान उसका निश्चय होने से उसका निर्धारण होने से इसलिए कहा कि अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्व विदित्वा धीरा न प्रार्थयन्ते, प्रार्थ यह यानी अस्मिन् संसारे और ये संसारे विषय सप्तमी है और संसार से लेना संस... संसार अंतपाती जो तृष्णा के विषय हैं, उन्हें वो हैं है आहिक को भोग पुरवार्ध में पराचह कामान शब्द से बताए गए बाल शब्दों बाल शब्दित को जिस विषय त्रिष्णा होती है वे यह शब्द से लेना और तद विषय प्रार्थना यानी इच्छा आ, न प्रार्थयंते यानी न कुरंती उनके अंदर इनकी तृष्णा नहीं होती अविवेकी को तृष्णा होती है पुत्र वित्त और लोक की पुत्रेश वित्तेषण लोकेशना से युक्त होते हैं बाल अविवेकी ये उनके अंदर होता ही रहता है ये आ जाएगा तो शायद हम सुखी हो जाएंगे ये होगा तो हम सुखी होंगे इसलिए तीन इस इच्छाएं उनके अंदर होती रहती है और इन तीनों इच्छाओं के विषयभूत पुत्र वित्त लोक को अनित्य रूपे निश्चित करने के कारण तद विषय तृष्णा विवेकी के अंदर नहीं होती है ये का, का मतलब पुत्रेशना वित्तेषण लोकेशना से वे रहित हो जाते हैं और ये, ये इच्छाएं ही प्रतिबंधक है आगंतुक आत्मदर्शन का और उनसे रहित जो होता है उन्हें प्रतिबंध आत्मदर्शन का प्रतिबंधक विषय त्रिष्णा के न होने से आत्मदर्शन हो जाएगा ये यहां पर बताया गया अथ शब्द का अर्थ है तस्मात यानी जिस कारण से विषय तृष्णा ये अविवेकी जो हैं उनके अंदर होती हैं और जो विवेकी हैं तस्मा अथ शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मात। अर्थ निपात निपाते है उसके कई एक अर्थ होते हैं तो उसी कारण से धीर यानी विवेकी क्या करते हैं कि अनित नित्यानित्य वस्तु विषय को निर्धारण करके अनित्य पदार्थ विषय नी तृष्णा से रहित होते हैं ये उत्तरार्ध में कहा गया इसका भाष्य है भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं